भगवान जब से आपसे दीक्षित हुआ तब से आपसे डरने भी लगा उसके पहले यह डर नहीं था मुझे यद्यपि मैं आजीवन भयभीत रहा हूँ मुझे यह भी पता है कि जो प्रेम और स्वतंत्रता मुझे आपके सान्निध्य में मिली

वो महा बाप की गृद भी कभी नहीं मिली और यदि आप जैसे आतंक प्रेम गुरु की छाया में जी मैं भय मुक्त न हो होगा तो और कहा हो पाऊंगा यह मुक्ति कैसे संभव हो बहुत सी बातें समझनी भय मुक्ति का कोई भी संबंध दूसरे से नहीं गुरु शिष्य को भय मुक्त न कर सकेगा।

क्योंकि भय भीतर है और गुरु बाहर है गुरु ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकता है कि अभय की एक भ्रांति पैदा कर दे लेकिन तब वो गुरु सदुगुरु नहीं ऐसा भरोसा दिला दे विश्वास दिला दे और ऐसा लगने लगे कि भय मिट गया बहादुरी पैदा की जा सकती है बाहर से निर्भयता पैदा की जा सकती है बाहर से

अभय नहीं अभय का अर्थ है भीतर भय का कोई कारण ना रहा और निर्भय का अर्थ है भीतर तो कारण मौजूद है लेकिन बाहर से हमने अपने को संभाल लिया मजबूत कर लिया कायर और निर्भय व्यक्ति में बहुत भेद नहीं होता कायर अपने भय को छिपा नहीं पाता निर्भय अपने भय को छिपा लेता है बस इतना ही फर्क होता है

निर्भय जिसे हम कहते हैं वो भी भीतर कायर होता है और जिसे हम कायर कहते हैं वो भी थोड़ा उपाय करे तो निर्भय बन सकता है तो गुरु निर्भय बना सकता है लेकिन अभय की उपलब्धि तो भीतर से होगी अभय ऊपर से नहीं थोपा जा सकता वो कोई रंग रोगन नहीं वो कोई ऊपरी सजावट नहीं है श्रृंगार नहीं

वो भीतरी अनुभव भीतरी अनुभव से मेरा प्रयोजन है जब तक आत्मा की प्रतीति न हो तब तक अभय का जन्म न होगा क्योंकि भय इसलिए है कि हम मानते हैं कि हम शरीर न मानते हैं बल्कि जानते यही हैं कि हम शरीर हैं और शरीर तो मरेगा शरीर की तो मृत्यु होगी शरीर का विनाश तो सुनिश्चित है जब

हमारा विनाश सुनिश्चित है और मृत्यु होने ही वाली है अब है कैसे हो सकता है मिठना हमें कपाता है दूर लगती हो मृत्यु फिर भी पास है सत्तर साल बाद हो या सात दिन बाद क्या फर्क पड़ता है मृत्यु सदा आपके निकट खड़ी मृत्यु से ज्यादा पड़ोस में और कोई भी नहीं उस मृत्यु की प्रती कपाती है

तो गुरु भुला दे सकता है गुरु समझा दे कि आत्मा अमर है तुम कभी भी ना मरोगे कभी कोई मरता नहीं और इस सिद्धांत को तुम समझ लो और मान लो स्वीकार कर लो तो भी निर्भयता पैदा होगी अभय पैदा नहीं होगा क्योंकि यह सिद्धांत किसी और ने दिया यह तुम्हारा स्वानुभव नहीं किसी और ने कहा इस पर तुम भरोसा कितना ही करो भरोसा पूरा नहीं हो सकता

पूरा भरोसा स्वयं के अनुभव के बाद ही हो सकता है तो जब तक तुम जानना लो कि आत्मा अमृत है जब तक तुम न जान लो तब तक अभय नहीं होगा झूठे गुरु के पास निर्भयता पैदा होगी और सच्चे गुरु के पास पहली दफे भय वास्तविक रूप में पैदा होगा इसलिए हो सकता है कि मेरे पास आके भयभीत

अवस्था बन गई हो भय ज्यादा प्रगाड़ मालूम पड़ने लगा हो पढ़ेगा पढ़ना चाहिए क्योंकि तुम्हारे भीतर जो है उसे उगाड़ना होगा जो भी तुमने छिपाया और दबाया है उसका रीज़न करना होगा जहां जहां तुमने अपने को धोखा दिया है वहां वहां धोखे की सब दीवारें गिरा देनी होगी तुम्हारी नग्नता में तुम्हें प्रकट करना जरूरी है उसके बाद ही आगे की यात्रा हो सकती है

सत्य की खोज में जो निकला है उसे पहले असत्य को पहचानना शुरू करना होगा और जो वास्तविक की दिशा में जा रहा है उसे पहले झूठे को तोड़ना होगा तो तुमने जो जो सांत्वनाएं कंसोलेशन इकट्ठे कर लिए हैं झूठी शांतियां जो जो तुमने निर्मित कर ली फूल जो तुमने ऊपर से चिपका लिए हैं और भीतर से नहीं आए वे सब मेरे पास गिरेंगे

और गिरेंगे तो भय बढ़ेगा मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगा कि आत्मा अमर है पहले तो तुम्हें यही बताना होगा कि शरीर मरण धर्मा है तुम मरोगे तुम जो भी अपने को समझ रहे हो तुम्हारे बचने का कोई भी उपाय नहीं जो बचेगा उसका तुम्हें पता नहीं तुम तो मरोगे पूरी तरह मरोगे तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता ना आत्मा की अमरता का सिद्धांत ना कोई गुरु कोई तुम्हें नहीं बचा सकता

तुम मरण धर्मा हो तो पहले तो तुम्हारी मृत्यु की प्रती गहरी करनी पड़ेगी तब तुम्हारा कंपन बढ़ता जाएगा एक घड़ी आएगी जब तुम सिवाय बह के और कुछ भी न रह जाओगे जब तुम्हारा रो रो रुदन से भरा होगा और जब तुम्हारे रोए रोए में आग मृत्यु की जलती हुई दिखाई पड़ेगी जब तुम बिल्कुल चिता पर खड़े हो जाओ उसी क्षण में छलांग लगेगी उसी क्षण में तुम इस शरीर को छोड़ोगे

उसी क्षण में तुम्हारा तादात्म शरीर से टूटेगा उसी क्षण में तुम्हारी आंखें उसकी तरफ मुड़ेंगी जो अमृत है भय की परिपूर्णता का अनुभव ही तुम्हें अभय में ले जाएगा जीवन बड़ा जटिल है ये बात उल्टी लगेगी कि पहले मैं तुम्हें भय में ले जाऊं और तभी तुम अभय में जा सकोगे सीधा तो यही लगेगा कि तुम्हें निर्भय बनाओ

तुम्हारे भय को ढांकू छिपाऊ सुंदर वस्त्रों में सुंदर रंगों में तुम्हारी मृत्यु को पोतू तुमसे कहूं मृत्यु मित्र तुमसे कहू मृत्यु परमात्मा का द्वार तुमसे कहू घबराते क्यों तुम कभी मरोगे नहीं तुम कभी मरे नहीं ये सब बातें सुनने में अच्छी लगेंगी और तुम्हारा भय कम होता मालूम पड़ेगा तुम्हारा कमपन छीन हो जाएगा लेकिन तब तुम इस शरीर से ही चिपके रह जाओगे

क्योंकि तुम्हें अभी पता ही नहीं कि तुम कौन हो तो जब भी मैं कहूंगा तुम अमर हो तुम उसी भ्रांत इकाई को समझोगे जो तुम अपने को समझ रहे हो तुम अपने अहंकार को ही अमर समझोगे और वो अमर नहीं उससे ज्यादा मरण धर्म कोई वस्तु इस जगत में नहीं अहंकार से ज्यादा असत्य कुछ भी नहीं अहंकार मरा ही हुआ है तो पहले तो मैं तुम्हें पूरा भयभीत करूंगा

भय ही तुम्हारी आत्मा मालूम पड़ेगी संताप सघन हो जाएगा तुम सो भी ना सकोगे शांति से तुम उठोगे बैठोगे लेकिन कपते रहोगे चारों तरफ तुम्हें मृत्यु दिखाई पड़ने लगेगी ये सारा संसार तुम्हें मारने को तत्पर मिटाने को तत्पर मालूम होगा जैसे तुम्हें एक सागर में फेंक दिया जहां विराट गर्जन करती हुई लहरें उठती और हर लहर

तुम्हे पी जाने को तत्पर कोई किनारा नहीं दिखाई पड़ता कोई नौका कोई सहारा नहीं कितना ही तुम चिल्लाते हो लेकिन कोई सुनने वाला नहीं चारों ओर सागर की अनंत गर्जन करती लहरें और तुम हो और तुम्हारी मौत है। इस मौत की गहन प्रती में वो रूपांतरण घटित होता है जब तुम शरीर से छलांग लगाते हो आत्मा का तुम्हें पहले बता पहली दफा झलक और अनुभव होता है

सदगुरु के पास पहले मिलेगी पीड़ा पहले मिलेगा विरह पहले मिलेगा सब तरह का संता और तभी उस संतुष्टि का जन्म होगा उस अमृत बोध का जहां से अभय विकसित हो सकता है यहां यह बात भी समझ लेनी जरूरी है कि अक्सर हम धर्म की तलाश में भय के कारण ही जाते हैं।

इसलिए हमारी स्वाभाविक आकांक्षा यह होती है कि कोई हमारे भय को कम कर दे भय को कम करने का सवाल नहीं भय को जड़मूल से उखाड़ने का सवाल है भय को और तुम्हें समायोजित एडजस्ट करने का सवाल नहीं भय को पूरी तरह जला डालने का सवाल है और इस जगत में हम उसी को छोड़ पाते हैं

जिसकी पीड़ा इतनी गहन हो जाए को उसे संभालना और संभव न रहे अभी तुम्हारा जो शरीर से तादाद हो उसकी पीड़ा इतनी गहन नहीं तो कितना ही संत समझाते हो कितने ही तीर्थंकर कहते हो कि छोड़ो इस शरीर को तुम शरीर नहीं हो तुम सुन लेते हो लेकिन तुम भीतर तो शरीर को पकड़े ही रहते हो चाहे तुम रोज सुबह उठकर यह पाठ भी करने लगो कि मैं शरीर नहीं हूं

चाहे तुम इसे हजार बार दोहराओ भी कि मैं शरीर नहीं हूं लेकिन तुम जानते हो कि तुम शरीर हो शरीर को लगी चोट तुम्हें लगती शरीर बीमार होता है तो तुम बीमार होते हो शरीर सुंदर दिखता है तो तुम सुंदर दिखते हो शरीर कुरुप हो जाता है तो तुम कुरूप हो जाते हो शरीर बूढ़ा होता है तो तुम बूढ़े होते हो तो फिर जब शरीर मरेगा तो तुम मरो कितना ही कोई कहे कहने से हम एक झूठा वातावरण बना सकते

अनुभव के बिना सत्य का कोई उदय नहीं इसलिए तुम आए हो किसी भय को ही मिटाने लेकिन मैं तुम्हारा भय बढ़ाऊंगा क्योंकि वही मिटाने का उपाय जीवन की जटिलता का एक सूत्र बहुत आधारभूत है और वो ये है कि शिष्य जब गुरु के पास जाता है तो शिष्य की आकांक्षा कुछ और

और गुरु की आकांक्षा कुछ और होती होनी ही चाहिए क्योंकि शिष्य अंधेरे में खड़ा है उसे अभी अपने हित का भी कोई पता नहीं वो सोचता है गुरु रोशनी में खड़ा है उसे हित का पता है इसलिए अक्सर तुम किसी और कारण से गुरु के पास जाते हो और गुरु तुम्हारे साथ कुछ और करना शुरू करता है इसे तुम कसौटी समझ लेना

कि तुम जिस कारण से गुरु के पास गए अगर गुरु भी उसी को तुम्हारा कारण आने का मानता हो उसी पे काम करता हो तो वो गुरु भी अंधेरे में खड़ा है तुम भय के कारण मेरे पास आए हो उससे मैं जानता हूं लेकिन तुम्हारे भय को काम करना मेरा कृत्य नहीं अभय को जगाना अभय के लिए तुम आए भी नहीं हो निर्भयता के लिए आए हो बहादुरी आ जाए लड़ सको

उतना तुम त्रप्त हो उतने से तुम बहुत थोड़े से तृप्त हो जाते हो तुम्हारी अतृप्ति बहुत गहरी नहीं डूबते को तिनके का सहारा हो जाते तुम तिनके का सहारा खोज रहे हो और मैं जानता हूं कि तिनके से कोई बच नहीं सकता शायद तिनके के कारण ही तुम डूब जाओ क्योंकि जिसने तिनके को नाव समझ ली वो फिर नाव की खोज बंद कर देगा और जिसने झूठे किनारे को देख लिया

उसका असली किनारा फिर बहुत दूर है तुम भला किसी भी कारण से आए हो उससे मुझे प्रयोजन नहीं मैं वही करूंगा जो करना उचित है पश्चिम में अभी अभी कुछ विश्वविद्यालयों में उपवास के ऊपर कुछ अध्ययन किए गए हैं मनोवैज्ञानिक अध्ययन किए गए और बड़ी हैरानी का तथ्य सामने आया है

जो कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते क्योंकि आदमी इतना जटिल है तुम जो सोचते हो वो काम में नहीं आता ये तथ्य सामने आया कि जो लोग उपवास में सफल होते हैं और जो लोग उपवास में सफल नहीं हो पाते हमारी हजारों साल की धारणा यही है कि उपवास में जो सफल होता है वह आदमी बड़ा अंतर्मुखी है वो भोजन को भूल जाता भूख को भूल जाता वो बड़ा ध्यान ही

उसकी लगन राम में गहरी उसकी लगन धर्म में गहरी उसकी प्रार्थना पूर्ण और जो व्यक्ति उपवास नहीं कर पाता और उपवास में से भूख सताती और उपवास टूट जाता हम जानते हैं कि वो आदमी बहर है परमात्मा में उसकी लगन नहीं भरोसा नहीं धार्मिक नहीं इसलिए सभी धर्म दुनिया में उपवास का व्यक्ति को धार्मिक बनाने के लिए उपयोग करते लेकिन जो अध्ययन हुआ मनोविज्ञानिकों का वो बड़ा उल्टा

वो कहते हैं बहिर्मुखी सफल होता है उपवास में अंतर्मुखी नहीं एक्स्ट्रोवर्ज जिसकी आंखें बाहर लगी हैं वो उपवास में सफल हो जाता है और इंट्रोवर्ड जिसकी आंखें भीतर लगी हैं वो सफल नहीं होता असफल हो जाता है इसे थोड़ा समझे वही बात और सब जीवन के पहलुओं पर भी लागू है बहिर्मुखी व्यक्ति बाहर से जीता है

अगर एक सुंदर स्त्री निकलती है तो देख के उसकी कामवासना वासना जगती अगर उसे सुंदर स्त्री दिखाई ना पड़े तो उसकी कामवासना नहीं जगती ऐसा आदमी जंगल में जाके बैठ जाए तो उसे लगेगा कि कामवासना मिट गई वो बहिर्मुखी है उसके वासना का कारण बाहर बहिर्मुखी को होटल दिखाई पड़ जाए जहां से भोजन की गंध आती हो तो उसकी भूख जगती

अगर ये आदमी मंदिर में बैठ जाए जहां न भोजन की गंध आती है न भोजन की चर्चा होती है न भोजन दिखाई पड़ता है तो इसका उपवास ये कर लेगा अंतर्मुखी व्यक्ति भीतर से जीता है उसे भूख लगती है तो वो भोजन की तलाश करता है बहर व्यक्ति को भोजन दिखाई पड़ता है तो भूखा हो जाता है अंतर्मुखी व्यक्ति की कामवासना जगती तो स्त्री में उसे रस आता है तो वो स्त्री की खोज करता है

बहिर्मुखी को स्त्री दिख जाए तो काम वासना मालूम होने लगती बहिर्मुखी का कारण बाहर और बाहर के कारण से भीतर की वृत्ति जगती अंतर्मुखी का कारण भीतर और भीतर के ही कारण उसका व्यवहार संचालित होता है इसका मतलब यह हुआ है कि जिस दिन आप उपवास करें अगर बहिर्मुखी हैं तो मंदिर में बैठ जाएं उपवास सफल हो जाएगा अंतर्मुखी है कोई फर्क ना पड़ेगा

मंदिर में बैठ के भी भूख लगेगी भूख तो भूख मंदिर में बैठने से क्या फर्क पड़ेगा यहूदियों का एक त्योहार है योम के पुर उस दिन वे उपवास करते तो योम कपूर के, के दिन बहुत उपवास करने वालों की वैज्ञानिक परीक्षा ली गई योम कपूर के, के दिन लोग सिनागा में चले जाते और दिन भर वही बिताते पाया गया कि उसमें जो जो बहर थे वो भोजन को भूल जाते हैं

जो जो अंतर्मुखी है वो भोजन को नहीं भूल पाते क्योंकि उनकी भूख भीतर से उनके परिश्रम के दिनों में उपवास के दिनों में वो जाके स्थानक में या मंदिर में बैठ जाते वहां धर्म शास्त्र की चर्चा चलती है भोजन की कोई बात नहीं होती भोजन दिखाई नहीं पड़ता भोजन की गंध नहीं मालूम पड़ती वो भूल जाते उनका कारण बाहर

लेकिन जो अंतर्मुखी है उसे कोई फर्क ना पड़ेगा जब उसे भूख लगेगी तो लगेगी ही चाहे शास्त्र कितने ही जोर से पढ़ा जाता हो ये बड़ा उल्टा मामला हो गया इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग जंगल में जाके ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाते हैं वो बहिर्मुखी अंतर्मुखी भी अंतर्मुखी वहां जाके ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं होगा और बहिर्मुखी धार्मिक नहीं हो सकता अंतर्मुखी ही धार्मिक हो सकता है

क्योंकि जिसे अभी इतनी भी अंतर्मुखता नहीं कि अपने भीतर की भूख और प्यास को अनुभव कर सके वो अपनी आत्मा को कैसे अनुभव करेगा क्योंकि आत्मा तो और भी भीतर है, जिसकी भूख प्यास बाहर से प्रभावित होती है जो अपनी भूख प्यास से भी संबंधित नहीं है वो कैसे भीतर जा सकेगा तो बहिर्मुखी धार्मिक नहीं हो सकता लेकिन बहिर्मुखी व्यक्ति तथा धार्मिक जगत में सफल होता है

अंतर्मुखी धार्मिक हो सकता है लेकिन वो तथाकथित धार्मिक जगत नसफल हो जाता है ये बड़ी हैरानी की बात है। इसका अर्थ यह हुआ कि धर्म के नाम पर जो जमात इकट्ठी होती है वो बहिर्मुखियों की होती है और जैन धर्म का विकास नहीं हो सका उसका एक बुनियादी कारण यह है वो जमात बहिर्मुखियों की है उपवास पर बड़ा जोर

उसमें अंतर्मुखी सफल नहीं हो पाता बाहरमुखी सफल हो जाता है जैन साधु मुनि सन्यासी को गौर से देखे तो उसे बहिर पाएंगे इसलिए जैन धर्म में जैन धर्म में रहस्यवाद मिस्टिसम का कोई जन्म नहीं हो पाया क्योंकि रहस्यवादी तो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है इसलिए जैन धर्म में एक रूखा गणित होकर रह गए

जन धर्म की धार्मिक प्रक्रिया भी व्यवसायिक की हो गई उसका ऊपरी गणित है कितना ब्रह्मचरी साधा कितने उपवास किए कितना कम भोजन किया क्या खाया क्या नहीं खाया कब सोए कब उठे ऊपर का गणित हो गया इसमें जो लोग सफल हुए वो बहिर्मुखी, इनके भीतर अंतर्नाद पैदा नहीं होता जीवन बड़ा उल्टा और जटिल है

यहां जो व्यक्ति अपने भय को दबा के निर्भय को साध लेता है वो अभय मालूम पड़ता है और वो कभी अभय को उपलब्ध नहीं हो सकता अभय को तो वही व्यक्ति उपलब्ध हो सकता है जो पूरी तरह अपने भीतर के भय को पहले अनुभव कर ले जी ले उससे गुजर जाए उसके पार हो जाए तब अभय का जन्म होगा

अभय भय के विपरीत नहीं है अभय भय का अभाव है निर्भयता भय के विपरीत निर्भयता भय का ही दूसरा अति छोर है अभय भय का संपूर्ण तिरोहित हो जाना है अभाव है एपसेंस निर्भयता तो बड़ी आसानी से साधी जा सकती

थोड़े अनुशासन की जरूरत है भयभीत से भयभीत आदमी को सैनिक बनाया जा सकता है थोड़े से अनुशासन की जरूरत है थोड़ी व्यवस्था जुटाने की जरूरत है थोड़ी हिम्मत बढ़ाने की जरूरत है भय भीतर दब जाता है अचेतन में सरक जाता है लेकिन अभय बनाना बड़ा दुरू अभय बनना बड़ा दुरू

क्योंकि भय को जड़ मूल से नष्ट करना होगा तो ध्यान रखो अगर तुम्हारा भय मेरे पास आने से बढ़ता हो शुभ लक्षण निर्भय बनने की तुम कोशिश ही मत करो वही कोशिश करके जन्म जन्म से तुम भय को ढो रहे हो तुम भयभीत हो जाओ तुम ऐसे भयभीत हो जाओ जैसे एक वृक्ष का पत्ता तूफान में कपता हो

तुम रोको ही मत अपने को और भय से लड़ो मत क्योंकि तुम लड़ोगे तो तुम दबाओगे दबाओगे तो वो बना रहेगा तुम भय के साथ एकात्म हो जाओ तुम समझ लो कि भय ही मेरी नियति है तुम कपो डरो और जरा भी संभालने की मत कोशिश करो अनुशासन मत बांधो अपने को दबाओ मत आने दो भय को

तुम पूरे आंदोलित हो जाओ भय से तुम भय ही हो जाओ जल्दी ही तुम पाओगे एक दिन अचानक कंपन समाप्त हो गए तुम्हारे बिना कुछ किए तुम्हारे बिना किसी अनुशासन के भय शून्य हो गया और जिस दिन तुम पाओगे कि कंपन नहीं है और जिस दिन तुम पाओगे कि रोआ भी भय से प्रभावित नहीं है तत्म तुम पाओगे तुम्हारे और शरीर के बीच एक

फासला हो गया एक खाई हो गई जिस पर कोई सेतु नहीं है कौन कपता है शरीर तो कप नहीं सकता क्योंकि शरीर पदार्थ है आत्मा कप नहीं सकती क्योंकि आत्मा अमृत फिर कौन कपता है ये शरीर और आत्मा के बीच में वो जो तादात्म का सेतु है वो जो ब्रिज वो कपता है सारा कंपन उसका है सारा भय उसका है वो जो तादात्म है

मैं शरीर हूं यह जो रेखा है यह कपती है यह कपेगी क्योंकि एक तरफ मरा हुआ शरीर और एक तरफ अमृत आत्मा है इन दोनों का तल इतना उबड़ खाबड़ है इतना भिन्न है कि इनके ऊपर सेतु बनाने का अर्थ है कपेगा कपता ही रहेगा न तो तुम कप्ते हो ना तुम्हारा शरीर कपता है न तो तुम मरते हो ना तुम्हारा शरीर मरता है क्योंकि शरीर मरा हुआ है

मरा हुआ और क्या मरेगा तुम अमृत हो तुम्हारे मरने का कोई उपाय नहीं फिर कौन मरता है वो जो दोनों के बीच का सेतु है वो टूटता है वही मरता है उस सेतु को हम अहंकार कहते हैं अस्मिता कहते हैं है, न भाव कहते हैं जब एक आदमी मरता है तो क्या घटना घट रही है शरीर वैसा का वैसा है जैसा मरने के पहले था

भर कोई फर्क नहीं पड़ा है सब परमाणु हैं सब तत्व हैं सब मौजूद है आत्मा वैसी की वैसी है उसमें कोई फर्क कभी पड़ता नहीं वो नित्य है फिर ये मृत्यु कैसे घटी यह मृत्यु दोनों के जोल का टूट जाना

वो जो नित्य अनित्य से जुड़ा था वो अलग हो गया मृत्यु एक विसंयोग है मृत्यु मि दोनों का अलग हो जाना है खाई बीच में आ गई सेतु खो गया वो जो बीच का पुल था जो जोड़ता था वो नष्ट हो गया सदा सेतु की ही मृत्यु होती है

और जब तक तुम सेतु अपने को समझे हो तब तक तुम कपोगे डरोगे भयभीत रहोगे मेरा प्रेम उसे नहीं मिटा पाएगा कोई प्रेम उसे नहीं मिटा पाएगा लेकिन जिस दिन तुम्हारा भय चला जाएगा उस दिन तुम में प्रेम का जन्म जरूर होगा उस दिन तुम्हारे भीतर से प्रेम की धारा फूटेगी

भयभीत व्यक्ति के जीवन में प्रेम के फूल नहीं लग सकते भयभीत व्यक्ति के जीवन में जाने अनजाने शत्रुता बनी रहती है घृणा बनी रहती है क्योंकि जो भयभीत है वो कैसे प्रेम करेगा जो खुद भयभीत है जो खुद कपरा है वो कैसे प्रेम को जन्म देगा जो भयभीत है वो चांद तरफ शत्रु को देख रहा है

सत्रु को कैसे वो प्रेम करेगा जिसका विनाश सब तरफ से आ रहा है उसके पास प्रेम का क्षण कहां जब भीतर का भय चला जाता है तब प्रेम का उदय होता है और वो प्रेम बेसर थे और उस प्रेम का किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं वो प्रेम फिर तुम्हारी अवस्था जैसे भय अभी तुम्हारी अवस्था है

तुम किसी के कारण भयभीत नहीं हो कोई तुम्हें डरा नहीं रहा है तुम डरे हुए हो डर तुम्हारी अवस्था है जब यह अवस्था बदलेगी कंपन जाएगा तुम थिर हो जाओगे थिर होने से प्रेम की अवस्था पैदा होगी कंपित होने से भय थिर होने से प्रेम तुम्हें प्रेम एक अनंत थिरता है ठहरना है प्रेम एक स्थिति भाव

जिसको कृष्ण ने स्थित प्रज्ञा कहा उसको ही प्रेम पैदा होगा जिसकी प्रज्ञा ठहर गई कपती नहीं दिए की लौ जैसे कपती है तूफान में ऐसे तुम भय में कपते हो और दिए की लौ जैसे एक बंद ग्रह में जहां कोई हवा का झोंखाना आता हो अकंप हो जाती ऐसा तुम्हारा प्रेम का स्वभाव जब तुम अकंप हो तब प्रेम उठता है और इस प्रेम का फिर व्यक्ति से संबंध नहीं किसको प्रेम करो ये सवाल नहीं

बस तुम प्रेमपूर्ण हो जाते हो तुम पत्थर भी हाथ में उठाते हो तो उस पत्थर की तरफ तुम्हारा प्रेम बहता है तुम वृक्ष की तरफ आंखें उठाते हो तो उस वृक्ष की तरफ तुम्हारा प्रेम बहता है तुम आकाश को देखो कि सागर को कि सरिता को कि जो भी तुम्हारे पास आए या कोई भी तुम्हारे पास ना आए तुम अकेले बैठे हो तो भी तुम्हारे चारों तरफ प्रेम झरता है जैसे एक दिया अकेले में जलता हो तो भी किरणें बरसती रहती हैं

प्रेम तब तुम्हारा स्वभाव है दो स्थितियां हैं जीवन की एक भय और एक प्रेम भय के अनुसंगिक हिस्से हैं क्रोध घृणा ईर्षा प्रतिस्पर्धा जलन जिन सबको हमने पाप कहा है वे भय के अनुसंग प्रेम के अनुसंग हैं करुणा अहिंसा दया वे सब जिनको हमने पुण्य कहा है प्रेम के अनुसंग

और दो ही अवस्थाएं हैं व्यक्ति की एक भय भय का अर्थ हुआ तुमने अपने को शरीर समझा है दूसरा प्रेम प्रेम का अर्थ हुआ कि तुमने अपने को आत्मा पहचाना इसलिए मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं जो पति पत्नियों को कर रहे हैं पत्नियां पति को कर रही है बाप बेटे को कर रहा है बच्चे बाप को कर रहे हैं मैं उस प्रेम की बात नहीं कर वो तो भय का ही चाल है पति भयभीत है

पत्नी भयभीत है दोनों भयभीत है दोनों भयभीत भय भै के कारण साथ खड़े हो गए दूसरा साथ खड़ा हो तो आपको भरोसा आता है लगता है अकेले नहीं चाहे दूसरा भी भयभीत क्यों ना हो उसकी मौजूदगी भय कम होता हुआ मालूम पड़ता है ये तो दूसरा मौजूद है रात आप अकेले गली से गुजरते हैं जहां अंधेरा हो तो सीटी बजाते खुद की सीटी सुन भी भरोसा आता है

लगता है कोई डर की बात नहीं गीत गुनगुनाते खुद की आवाज सुन के ऐसा लगता है कोई साथ है या कम से कम इतना हो जाता है कि गीत की गुनगुनाहट में भूल जाते हैं कि अंधेरा है गीत की गुनगुनाहट में भूल जाते हैं कि गली सुनी है कोई भी नहीं गीत में डूब जाते हैं तो गली भूल जाती है पति पत्नी में डूब के भूल रहा है पत्नी पति पत्न में डूब के भूल रही है

मां बच्चों में भूल रही है मित्र मित्रों में भूल रहे हैं हम कहीं अपने को बुला रहे हैं बुलाने में कम से कम जितना समय बीत जाता है उतनी देर कंपन का पता नहीं चलता कि मृत्यु है भय छिपा रह जाता है नहीं उस प्रेम की मैं बात नहीं कर रहा हूं मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं जिसका किसी से कोई भी संबंध नहीं जो असंग है

यह अर्थ नहीं कि वो प्रेम जन्मेगा तो तुम पत्नी को छोड़कर भाग जाओगे कि बच्चों से हट जाओगे वो प्रेम जन्मेगा तो पत्नी भाव विसर्जित हो जाएगा तुम्हारा बच्चा तुम्हारा है ये भाव चला जाएगा परमात्मा का है ये भाव रह जाएगा तुम निमित्त मात्र हो और तुम्हारा प्रेम अहेरनेस बरसता रहेगा कौन पात्र कौन अपात्र यह सवाल न रहेगा

तुम नदी की तरह बहोगे और जिसको भी प्यास हो वो अपने पात्र में तुम्हें भर ले और ले जाए तुम्हारा दान निर्बाध हो जाएगा मेरे प्रेम से तुम्हारा भय ना मिटेगा मेरे प्रेम में डूबकर तुम्हारा भय भूल सकता है और अगर भूल जाए तो मेरा प्रेम एक नशा हुआ एक नशे की भांति हुआ जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाए

तो मैं सदा सजग हूं कि मेरे प्रेम में तुम्हारा भय मिटे छिपे ना मेरा प्रेम तभी प्रेम है जब तुम्हारा भय उगड़े मैं तुम्हारे घाव की मलमपट्टी करने को उत्सुक नहीं तुम्हारा घाव मिट जाए जड़मूल से मेरी उत्सुकता वहां है चाहे कितना ही समय लगे और कितना ही श्रम हो लेकिन तुम घाव मुक्त हो जाओ और जल्दी कुछ है भी नहीं

ऐसे भी तुमने बहुत बहुत जन्म कमाए, जल्दी कुछ है भी नहीं जल्दी में कहीं तुम घाव को छिपाने की कोशिश न करने लगो छिपाना सदा आसान है पट्टी कर लेने से सुविधा है या ऐसी दवाएं तुम्हें दी जा सकती हैं कि तुम्हें दर्द का पता न चले सिद्धांत और शास्त्र ऐसी ही दवाएं

जिनसे तुम्हें दर्द का पता नहीं चलता पर दर्द है घाव है और धर्म की उत्सुकता न तो तुम्हारे दर्द को भुलाने में है न तुम्हारे दर्द को छिपाने में धर्म की उत्सुकता तो तुम्हारे जीवन से सारी मवाद सारा दर्द सारी पीड़ा जड़मूल से अलग हो जाए तुम पूर्ण मुक्त हो जाओ इसमें